सहस बाहु सुरनाथु त्रिशंको कहिन राज कलंको भरत केन्या उचित उपाओ रिपुरी न रचन राघबकाओ नहि भरत बल भलाए निधरे राम जान असहाये समुझ पर साजुशेखे समर सरोश राम बाहु, देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राज कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए हाँ भरत ने एक बात अच्छी नहीं की जो राम जी को असहाय जानकर उनका निरादर किया पर आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनके समझ में विशेष रूप से आ जाएगी अर्थात इस निरादर का फल भी दे अच्छी तरह पा जाएंगे। से भूला, पुलक मिस प्रभु पद बंदी से सरज राखे। बोले सत्य सहज जायेंगे अनुचित नाथ नोरा नाथ साथ हाथ हमारे। इतना कहते ही लक्ष्मण जी की नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस आ गया वे प्रभु श्री राम जी के चरणों की वंदना करके चलन रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले हे नाथ मेरा कहना अनुचित न मानिएगा भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है छत्री जाति रघुकुल राम अनुग जग जान हमारे चढ़ते रघुकुलर नीचक धूप समान छत्री जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी का अनुगामी सेवक हूं यह जगत जानता है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 आजु राम सेवक जस समर सिखावन लक्ष्मण जी ने उठ हाँ कर हाथ जोडकर आज्ञा मांगी मानो वीरस सोते से जाग उठा हो थिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजाकर तथा बाणी को हाथ में लेकर कहा आज बाण को हाथ में लेकर कहा आज मैं श्री राम का सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणसैया पर सोवे आई बना भल सकल समाज प्रकट करो रिस कर दलई मृग राज लपेट लैसही भरत भरत से न समेता सानुज निधरिन पात खेता जो सहाय कर शंकर आये तो मारब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 यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करे तो भी मुझे राम जी की सौगंध है मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा छोड़ूंगा नहीं अति समाखे लख सुन सपथ प्रमाण सभयोक सबलोक पते चाहत भगवान लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोग पाड़ घबड़ा भागना चाहते हैं